श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शारदानंद अस्तु यहाँ हम स्वामी शारदानंद के ही जीवन का अनुसरण करें अट्ठारह सौ ईस्वी में स्वामी विवेकानंद कश्मीर जाकर बीमार पड़ गए शारदानंद जी अविलंब कश्मीर रवाना हुए रावलपिंडी से श्रीनगर के रास्ते में वे एक भीषण दुर्घटना में पड़ गए वे घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे कोचवान उन्मत्त सा गाड़ी हाँक रहा था घोड़े वेग से दौड़ रहे थे और वह मन ही मन बड़बड़ाता जा रहा था आज अगर अल्लाह बचाए तो जानू मोड़ पर घूमते समय अचानक सामने की ओर से और एक गाड़ी के आ जाने से उसे बगल देकर गुजरते समय शरत महाराज की गाड़ी रास्ते से उतर गई और नीचे की ओर लुढ़कने लगी इधर गाड़ी एक बड़े पत्थर से टकरा जाने के कारण वह पत्थर भी गाड़ी के पीछे लुढ़कने लगा स्वामी शारदानंद ने देखा कि इस प्रकार चलते रहने पर तो मृत्यु अवश्यभावी है तथापि उद्वेग रहित वे मौके की घात में रहे और सोचा कि सामने के वृक्ष के निकट पहुँचने पर वे उसकी डाल पकड़कर अपनी जान बचाने का प्रयास करेंगे भाग्यवश घोड़ा अड़ा होकर पेड़ से लगकर ठहर गया और वे अपने पूर्व निश्चय के अनुसार बाहर उछल पड़े इसके फलस्वरूप उनके पैर में थोड़ी चोट तो लगी पर वे सुरक्षित रहे लेकिन वह पत्थर आकर घोड़े से टकराया और इससे उसका प्रणाम प्रणांत हो गया अब उन्हें चिंता हुई कि इस अज्ञात स्थान में वे किस प्रकार अपनी रक्षा करें तथा कोचवान को होश मिलाए। कुछ देर बाद कोचवान होश में आ गया फिर वह उन्हें निकट के गाँव में ले गया और वहाँ से उनके गंतव्य स्थान जाने की व्यवस्था कर दी और एक बार इंग्लैंड जाते समय भूमध्य सागर में स्वामी सारदानंद ऐसी ही परिस्थिति में पड़ गए थे अचानक तूफान आ जाने से समुद्र की सतह पर हिलोरे उठने लगी और सहयात्रीगण प्राण के भय से भीत और हताश होकर इधर उधर भागने लगे परंतु वे इस भाग के बीच भी दृष्टा बने शांत बैठे रहे कहना न होगा उनकी इस निश्चेष्टता से अनेक भयभीत यात्रियों के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ भले ही उस समय किसी ने उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया परंतु एक दूसरी बार इसी प्रकार की परिस्थिति में उनके सहयात्री चुप न रह सके इस बार ब्रह्मानंद महाराज के एक फोड़े पर अस्त्रोपचार की आवश्यकता पड़ जाने से स्वामी शारदानंद बाग बाजार से डॉक्टर कांजीलाल के साथ नाव में बेलुरम आ रहे थे ऐसे समय भीषण तूफान उठा और नौका मानो अब डूबी तब डूबी शारदानंद जी उस समय तम्बाकू पी रहे थे तूफान के बीच भी उन्हें निश्चिंत भाव से वैसा ही करते देखकर सहयात्री कांजीलाल से नहीं रह गया क्रोधपूर्वक उन्होंने उनके हाथ से चीलम लेकर गंगा में फेंक दी और कहा आप तो भले आदमी दिखते हैं इधर नाव डूबी जा रही है और आप हैं कि तंबाकू पिए जा रहे हैं शरत महाराज ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया तंबाकू न पियूं तो क्या करूं? नाव डूबने के पहले ही पानी में कूद पड़ना होगा क्या इस तूफान के बीच ही नाव आकर बेलोर मठ की घाट पर लग गई श्रीनगर में स्वामी विवेकानंद जी के कुछ स्वस्थ हो जाने पर स्वामी शारदानंद उन्हें लाहौर ले आए और उनकी सेवा का उत्तरदायित्व स्वामी सारदानंद को सौंप दिया इसके पश्चात स्वामी जी के निर्देशानुसार शारदानंद जी उनके पाश्चात्य भक्तों को तीर्थादि के दर्शन कराने का भार लेकर उन सब के साथ उत्तर पश्चिम भारत का भ्रमण करने निकले और फिर वाराणसी पहुँचकर विश्वनाथ दर्शन किया इसके थोड़े दिन बाद ही वे मठ नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में अवस्थित लौट आए स्वामी विवेकानंद के निर्देशानुसार सात फरवरी 1899 ईस्वी को स्वामी शारदानंद तथा स्वामी तुरियानंद प्रचार कार्य तथा धन संग्रह के निमित्त गुजरात की ओर रवाना हुए इसी सिलसिले में शारदानंद जी कानपुर आगरा जयपुर अहमदाबाद लिमड़ी जूनागढ़ भावनगर आदि नगरों को गए इनमें से अनेक स्थानों पर अंग्रेजी तथा हिंदी में व्याख्यान देते हुए जनता के मन में विशेष उत्साह जागृत किया इसी समय संवाद आया कि स्वामी जी पुनः अमेरिका जाने वाले हैं इस कारण उनका मठ लौटना आवश्यक है अतः तीन मई को वे वापस मठ में आ गए उनके मठ में आ जाने के बाद स्वामी जी स्वामी तुरयानंद के साथ विदेश यात्रा को चले गए नवागत साधुओं के शिक्षण का भार अब स्वामी शारदानंद के कंधों पर आ गया उन्होंने सर्वप्रथम उनके नियमित साधन भजन तथा शास्त्राध्यन पर ध्यान दिया उन्होंने ऐसा नियम बनाया कि साधुओं को पारी पारी से मंदिर में सारी रात जप ध्यान चलाना होगा वे प्रायः स्वयं भी उदयास्त जप ध्यान कर सभी के सामने आदर्श स्थापित करते थे साधुओं के साथ अध्यात्म शास्त्रों की चर्चा में भी वे काफ़ी समय बिताया करते थे इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर व्याख्यान कुछ विशेष भक्त परिवारों में उपदेश दान पत्रिकाओं के लिए लेख तथा मठ मिशन के पत्र व्यवहार आदि में भी उनका पर्याप्त समय व्यतीत होता था इसी वर्ष के मध्य में राजपुताना के किशनगढ़ में भीषण अकाल पड़ा इस अवसर पर मिशन से स्वामी शारदानंद के नेतृत्व में राहत की व्यवस्था हुई इस कार्य के प्राथमिक व्यय हेतु हाथ में पैसे न रहने से वे ऋण लेने में भी नहीं हिचके